महाभारत कर्ण पर्व द्विचत्शोध्याय कर्ण का श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव को स्वीकार करते हुए अभिमान पूर्वक शल्य को फटकारना और उनसे अपने को परशुराम जी द्वारा और ब्राह्मण द्वारा प्राप्त हुए शापों की कथा सुनाना संजय उवाच मद्राधिप्राधिथिर्महात्मा वचो न सम्या प्रियमती वाचसल्यम विदित ममेत यथा विधाजुन वा सुदेव सं कहते हैं राजन मद्रास्यकीएप्रिय वाते सुनकर महामन अधिरत पुत्र कर्ण ने असंतुष्ट होकर उनसे कहा शल्य अर्जुन और श्री कृष्ण कैसे हैं यह बात मुझे अच्छी तरह ज्ञात है सौरे रलम महाश्राणु च पांडवस्जा यथावद्य परोक्ष भूत शल्य मदराज अर्जुन का रथ हांकने वाले श्री के बल और पांडुपुत्र अर्जुन के महान दिव्यास्त्रों को इस समय मैं भली भाति जानता हूँ तुम स्वयं उनसे अपरिचित हो तो चाप्य हम शस्त्र वरिष्ठ संतापयभ्युरा छापोद्य ब्राह्मण सप्तमा चे दोनों कृष्ण सस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है तो भी मैं उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करूंगा परंतु परशुराम जी से तथा तो एक ब्राह्मण शिरोमणि से मुझे जो श्राप प्राप्त हुआ है वह आज मुझे अधिक संताप दे रहा है अवसंवे ब्राह्मण छद राबुरा दिव्यमस्त्र चीर्षु ते दिवराजे नघ्नि हिताथना फालगुन शल्य विभेदे न ममोरमेत प्रवेश कीट से तनुम वि ममोरें प्रबिभेदीट निधाय की की बात है मैं दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने इच्छा से ब्राह्मण का सुप्ते परशुराम जी के पास रहता था वहां भी अर्जुन का ही हित चाहने वाले देवराज इंद्र ने मेरे कार्य में विघ्न उपस्थित कर दिया था एक दिन गुरुदेव मेरी जांघ पर अपना मस्तक रखकर सो गए थे उस समय इंद्र ने एक कीड़े के भयंकर शरीर में प्रवेश करके मेरी जांघ के पास आकर उसे काट लिया, काट कर उसमें भारी घाव कर दिया और इस कार्य के द्वारा इन्होंने मेरे मनोरथ में विघ्न डाल दिया। प्रभेदाच महान बभूव शरीर तो, तो घन सोल गुरोयाचापिन ततो जांघ में घाव हो जाने के के के कारण मेरे शरीर से से गाढ़े रक्त का महान चला परंतु गुरु के जागने के भय मैं तनिक भी विचलित नहीं हुआ तत्पश्चात जब गुरुजी जी आ, जागे तब उन्होंने यह सब कुछ देखा सधैर्युक्त प्रथमिक्षमा वही नम विप्रकोश सत्यम वे तस्म तदात्मान यथावन आख्यात सुत एत्ये वत्सल्य शल्य उन्होंने मुझे ऐसे धैर्य से युक्त देखकर पूछा अरे तू ब्राह्मण तो है नहीं फिर कौन है सच सच बता दे तब मैंने उनसे अपना यथार्थ परिचय देते हुए इस प्रकार कहा भगवान मैं सूत हूँ सम्यात महा संसप्तवान रोष सामने सम्याथ महातस्वी संसप्तवापधावाद्रम न कर्म काले प्रतिभाषति तदनंतर मेरा वृत्तांत सुनकर महातपस्वी परशुराम जी के मन में मेरे प्रति अत्यंत रोष भर गया और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा सूत्र तूने छल करके यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है इसलिए काम पड़ने पर तेरा यह अस्त्र तुझे याद न आएगा अन् तस्मा काला अब्राह्मणे ब्रह्मण ही ध्रुव सद पर्याप्त मती वास्त्र अस्मिन संग्रामे तुम लेती वीमे तेरी मृत्यु के समय को छोड़कर अन्य अवसरों पर ही यह अस्त्र तेरे काम आ सकता है क्योंकि मनुष्य में यह ब्रह्मास्त्र सदा स्थिर नहीं रह सकता वह अस्त्र आज इस अत्यंत भयंकर तुमल संग्राम में पर्याप्त काम दे सकता है यो यम शल्य भरते सुपन पन्न प्रकर्षण सर्वहति ब सो भी प्रवीरान, बलवान वही भी मर्दह। वीरों को आकृष्ट करने वाला सर्वसारक और अत्यंत भयंकर जो यह प्रबल संग्राम भरतवंशी क्षत्रियों पर आ पड़ा है वह क्षत्रिय जाति के प्रधान प्रधान वीरों को निश्चय ही संतप्त करेगा ऐसा मेरा विश्वास है शल्योग्र धनवा नरिष्ठम तरस्विन पाण्डवे मृत्यु मुखम सल्य आज मैं युद्ध में भयंकर धनुष धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ वेगवान भयंकर असह्य पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञ पांडव पुत्र अर्जुन को मौत के मुख में भेज दूंगा अस्त्र प्रतिपन्न मद ने सत्र पूगा प्रतापिनम बलवंत तमुग्रधनवा अमित जूरम शूरम रोद्रम मित्र धनंजय संयुगेहम हनिष्ये उस ब्रह्मास्त्र से भिन्न एक दूसरा अस्त्र भी मुझे प्राप्त है जिससे आज सम्रांगण में मैं शत्रु समूहों को मार भगाऊंगा तथा उन भयंकर धनुर्धर अमित तेजस्वी प्रतापी बलवान अस्त्रवेद्ता क्रूर शूर, रौद्र रूपधारी तथा शत्रुओं का वेग सहन करने में समर्थ अर्जुन को भी युद्ध में मार डालूंगा अपाम पतिर्वेगवान अप्रमेयो निमजय बहुला प्रजाश्च महावेगम संकुरु समुद्र चैनम धारिय प्रमे जल का स्वामी वेगवान और अप्रमेय समुद्र बहुत लोगों को निमग्न कर देने के लिए अपना महान वेग प्रकट करता है परंतु तट की भूमि उस अनंत महासागर को भी रोक लेती है बाण यत्र सता उत्तम इन उसी प्रकार मैं भी मर्मस्थल को विदीर्ण कर देने वाले सुंदर पंखों से युक्त असंख्य वीर विनाशक बाण समूहों का प्रयोग करने वाले उन कुंती कुमार अर्जुन के साथ रणभूमि में युद्ध करूंगा जो इस जगत के भीतर प्रत्यंता खींचने वाले वीरों में सबसे उत्तम है एवं बले नाथ समुद्रकल्पम महाश्रम समुद्र कल्पम सुग्रम पार्थिवान मज्जयंतम बेले पार्थम शुभिष्य कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत बलशाली महान अस्त्रधारी समुद्र के समान दुर्लंघ्य भयंकर बाण समूहों की धारा बहाने वाले और बहुसंख्यक भूपालों को डुबो देने वाले हैं तथापि मैं समुद्र को रोकने वाली तटभूमि के समान अपने बाणों द्वारा अर्जुन को बलपूर्वक रोकूँगा और उनका वेक सहन करूँगा अस्यन मनुष्यम दानम अद्याहेल्य मे मनुष्य पश्य युद्धम सुघोरम आज मैं युद्ध में जिनके समान इस समय किसी दूसरे मनुष्य को नहीं मानता जो हाथ में धनुष लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त कर सकते हैं उन्हीं वीर अर्जुन के साथ आज मेरा अत्यंत घोर युद्ध होगा उसे तुम देखना पांडव युद्ध कामोतिमा श्री प्रतिहत्य संख्य बाणो तमय पात श्यामी पार्थम अत्यंत माने पांडव पुत्र अर्जुन युद्ध के इच्छा से महान दिव्यास्त्रों द्वारा मेरे सामने आएंगे उस समय मैं अपने अस्त्रों द्वारा उनके अस्त्र का निवारण करके युद्ध स्थल में उत्तम बाणों से कुंती कुमार अर्जुन को मार गिराऊंगा सहस्रम ज्वलत दिशा प्रतपंत मुग्रम तमो नुद्ब मेघ इवातिमात्र धनंजय छादय श्यामी बाणई सहस्त्रो किरणों वाले सूर्य के सदृश प्रकाशित हो संपूर्ण दिशाओं को ताप देते हुए कोशक सूर्य देव को ढक देता है वैश्वा नरम धूम शिखम ज्वलंत तेजस लोकमिदम धनंत पर जन्य भूत सरोवर सही यथाग्निम तथा पार्थम जैसे प्रलय काल का इस जगत को दग्ध करने वाले तेजस्वी एवं प्रज्वलित धूम में शिखा वाले संवर्तक अग्नि को बुझा देता है उसी प्रकार मैं मेघ बनकर बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध में अग्नि रूपी अर्जुन को शांत कर दूंगा आसे विषम अप्रमेयम अप्रमेय ज्वलन प्रभाव क्रोध प्रदीप्त महाती पुत्र भल्ल तेखे दाढ़ों वाले विषधर सर्प के समान दुर्धर्ष अप्रमेय अग्नि के समान प्रभावशाली तथा क्रोध से प्रज्वलित अपने महान शत्रु कुंती पुत्र अर्जुन को मैं भल्लो द्वारा शांत कर दूंगा प्रमाथिन बलवंत प्रहारिणम प्रवंजनम मातरे स्वान्नमुग्रम युद्धे सहिष्येम वाणी वाचल ओम धनंजयम क्रुद्धम वृक्षों को तोड़ उखाड़ देने वाली प्रचंड वायु के समान प्रमथनशील बलवान प्रहार कुशल तोड़ फोड़ करने वाले तथा अमरसशील क्रुद्ध अर्जुन का वेग आज मैं युद्ध में हिमालय पर्वत के समान अचल रहकर सहन करूंगा शक्तम सुप्रवीर लोके वरम सर्वधनुर्धराणाम धनंजयम संयुगे संसिषे रथ के मार्गों पर विचने में कुशल शक्तिशाली सम्रांगण में सदा महान भार करने वाले संसार के समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ प्रमुख वीर अर्जुन का आज युद्ध स्थल में मैं डट कर सामना करूँगा अद्याहे जुल्य मनम मन्े मनुष्यम धनुरा दानम सर्वा माम पृथ्वी विजग्ये तेना प्रयोध्या युद्ध में जिनके समान धनुर्धर में दूसरे किसी मनुष्य को नहीं मानता जिन्होंने इस सारी पृथ्वी पर विजय पाई है आज सम्रांगण में उन्हीं से भिड़कर मैं बलपूर्वक युद्ध करूंगा यह सर्वभूतानि सदैव प्रसा खंड सभ्यची को जीवित रक्ष मारोहित युद्ध से दईमान जिन अर्जुन ने खांडो वन में देवताओं सहित समस्त प्राणियों को जीत लिया था उनके साथ मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य जो अपने जीवन की रक्षा करना चाहता हो युद्ध की इच्छा करेगा मानी कृतास्त्र कृतहस्त योगो दिव्या श्वेतवाहन अर्जुन मानी अस्त्रवेदता सिद्धस्त दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और शत्रुओं को मथ डालने वाले हैं आज मैं अपने पहने बाणों द्वारा उन्हें अति वीर अर्जुन का मस्तक धर से काट लूंगा जोश्यामीन सल्यधन वै मृतुम पुरस्कृतिरनेजवाशेक मृत युद्धे तय पांडव इंद्रक कल्य मैं रणभूमि में मृत्यु अथवा विजय को सामने रखकर इन धनंजय के साथ युद्ध करूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पांडव पुत्र अर्जुन के साथ एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध कर सके तस्याहवे पौर समृष्ट समित क्षत्रणाम किम तव मूर्ख प्रथम मूढ़ चेता वो मैं इस में के समाज में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडुपुत्र अर्जुन के उत्साह का वर्णन कर सकता हूँ तुम्हारे मन में तो मूर्खता भरी हुई है तुम मूर्ख हो फिर तुमने मुझसे अर्जुन के पुरुषार्थ का हठपूर्वक वर्णन क्यों किया है अप्रिय पुरुषो निष्ठुर क्षुद्र हन्याता क्षमा काल योगान जो अप्रिय निष्ठुर क्षुद्र हृदय और क्षमाशन्य मनुष्य क्षमाशील पुरुषों की निंदा करता है ऐसे सौ सौ मनुष्यों का मैं वध कर सकता हूँ परंतु काल योग से क्षमा भाव द्वारा मैं यह सब कुछ सह लेता हूँ अवोचस्व पांडवा दोषी साप्त पदम हि मैत्र ओ पापी मूर्ख के समान तुमने पांडपुत्र अर्जुन के लिए मेरा तिरस्कार करते हुए मेरे प्रति अप्रिय वचन सुनाए हैं मेरे प्रति सरलता का व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित था परंतु तुम्हारी बुद्धि में कुटिलता भरी हुई है अतः तुम मित्र दोही होने के कारण अपने पाप से ही मारे गए किसी के साथ साथ पग चल देने मात्र से ही मैत्री संपन्न हो जाती है किंतु तुम्हारे मन में उस मैत्री का उदय नहीं हुआ काल तन्मन्यसेत यत्र यह बड़ा भयंकर समय सामने आ रहा है राजा दुर्योधन रणभूमि में आ पहुंचा है मैं उसके मनोरथ की सिद्धि चाहता हूँ किंतु तुम्हारा मन उधर लगा हुआ है जिससे उसके कार्य के सिद्धि होने की कोई संभावना नहीं है मित्र मिंदे नंदते प्रिय तेरवा संतराय तेरमे तेरम तेरवाते सर्विदम तच्चाप मम तच्चापि तच्चा सर्व मम वेति राज मिंद प्रीता में अथवा मृद धातुओं से निपातन द्वारा मित्र शब्द की सिद्धि होती है मैं तुमसे सत्य कहता हूँ इन सभी धातुओं का पूरा पूरा अर्थ मुझ में मौजूद है राजा दुर्योधन इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं मिद आदि धातुओं का अर्थ क्रमशः स्नेह आनंद प्रणन तृप्त करना प्राण रक्षा सस्नेह दर्शन और आमोद है शत्रु सदेसतेर्वास्तेर्वातेर्वा श्वसते दतेर्वाम उपसर्गाहुधा सुदतेण त मद सास, सास अथवा सद तथा नाना प्रकार के उपसर्गों से युक्त सूद धातु से भी शत्रु शब्द की सिद्धि होती है मेरे प्रति इन सभी धातुओं का सारा तात्पर्य तुम में घटित संघटित होता है सद आदि धातुओं का अर्थ क्रमश इस प्रकार है सातन काटना या छेदन करना शासन करना तनुकरण छीण करन, कर देना हिंसा करना अवसाधन शिथिल करना और निशूदन वध दुर्योधना तब च प्रिया यशोर्थम आत्मा अपीश्वरा तस्माहम पांडववासुदेव यो से यम तत्प्य मेद्य अत में दुर्योधन का तुम्हारा प्रिय अपने लिए यश और प्रसन्नता की प्राप्ति तथा परमेश्वर की प्रीति का संपादन करने के लिए पांडुपुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ प्रयत्न पूर्वक युद्ध करूंगा आज मेरे इस कर्म को तुम देखो आसाद दीपो अनु आसाद्या आज मेरे उत्तम ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र और मानु शास्त्रों को देखो मैं इनके द्वारा भयंकर पराक्रमी अर्जुन के साथ उसी प्रकार युद्ध करूंगा, जैसे कोई अत्यंत मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी के साथ भिड़ जाता है अस्त्र ब्राह्म मन था युद्ध जयपारमेय तेनापिता न चेत पते मे, मेद्य चक्रम मैं युद्ध में अजय तथा असीम शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का मन ही मन स्मरण करके अपनी विजय के लिए अर्जुन पर प्रहार करूंगा यदि मेरे रथ का पहिया किसी विषय स्थान में न फंस जाए तो उस अस्त्र से अर्जुन रणभूमि में जीवित नहीं छूट सकते वै वस्वता धनपते सम्रावास्दि इति मिरायि शल्य विजानी यथान्यभिमत तस्मा न मे भय पार्था जनाष्य में दंडधारी सूर्यपुत्र यमराज से पासधारी वरुण से हाथ में लिए हुए कुबेर से वज्रधारी इंद्र से अथवा दूसरे किसी आताताई शत्रु से भी कभी नहीं डरता इस बात को तुम अच्छे तरह समझ लो इसीलिए मुझे अर्जुन और श्रीकृष्ण से भी कोई भय नहीं है उन दोनों के साथ रण क्षेत्र में मेरा युद्ध अवश्य होगा कदाचित कदाचि हम अस्त्र हे तोरट नृप अज्ञाध्ये क्षिपन बाणा वस्मस्य प्रमत्त बस मतराहम नरेश्वर एक समय की बात है मैं शस्त्रों के अभ्यास के लिए विजय नामक एक ब्राह्मण के आश्रम के आसपास पास कर रहा था उस समय घोर एवं भयंकर बाण चलाते हुए मैंने अनजान में ही असावधानी के कारण उस ब्राह्मण की होम होमधेनु के बछड़े को एक बाण से मार डाला चरम तम विजने शल तथो ब्राह्मणो युद्धमानस्य प्राप्तस्य यस्तयाम शल्य तब उस ब्राह्मण ने एकांत में घूमते हुए मुझसे आकर कहा तुमने प्रमादव मेरी होम के बछड़े को मार डाला है इसलिए तुम जिस समय रण क्षेत्र में युद्ध करते करते अत्यंत भय को प्राप्त हो उसी समय तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में गिर जाए तस्मा बलवत ब्राह्मण व्याहतादहम एते ही सोम राजख दुखो ब्राह्मण के उत्साह से मुझे अधिक भय हो रहा है ये ब्राह्मण जिनके राजा चंद्रमा है अपने साप या वरदान द्वारा दूसरों को दुख एवं सुख देने में समर्थ है सल्य मद्रासल्य में ब्राह्मण को एक हजार गौवे और छह सौ बैल दे रहा था परंतु उससे उसका कृपा प्रसाद न प्राप्त कर सका ईसा दंताम सप्तानुख्यों में प्रसाद न चकार सह हलदंड के समान धातु वाले सात सौ हाथी और सैकड़ों दास दासियों को देने पर भी उस ब्राह्मण ने मुझ पर कृपा नहीं की कृष्णा सेतवत्म सहस्राणी चतुर्दश आहरम न लभे तस्मा प्रसाद श्वेत बछड़े वाली चौदह हजार काली उसे देने के लिए ले आया, तो भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से अनुग्रह न पा सका ऋण गृह यच्च मे वसुकिन तत्सव अस्म सत्त्य प्रयक्षापी न चेक्षति मैं संपूर्ण भोगों से संपन्न समृद्धशाली घर और जो कुछ भी धन मेरे पास था वह सब उस ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक देने लगा परंतु उसने कुछ भी लेने की इच्छा नहीं की ततो ब्रविन्मां हम प्रयत्नतम जन्म आसूहित तथा न तद अन्य था उस समय मैं प्रेत प्रयत्नपूर्वक अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा तब ब्राह्मण ने कहा सूत मैंने जो कह दिया वह वैसा ही होकर रहेगा वह पलट नहीं सकता अन्योक्त पापम अम तस्मा असत्य भाषण प्रजा का नाश कर देता है अतः मैं झूठ बोलने से पाप का भागी होऊंगा इसीलिए धर्म की रक्षा के उद्देश्य से मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता माँ तम ब्रह्मगति प्राय मदवाक्यम लोके कश्चित कोरियासमाप्नुहि तुम लोभ देकर ब्राह्मण की उत्तम गति का विनाश न करो तुमने पश्चाताप और धान द्वारा उस वस्त्र का प्रायश्चित कर लिया जगत में कोई भी मेरे कहे हुए वचन को मिथ्या नहीं कर सकता इसलिए मेरा साप तुझे प्राप्त होगा ही इत्ये तत्ते मया प्रोक्तम क्षिपते नापे सुहितया जाना विवाम्षेप जो समाशोत्तरम सुणु मद्राज यद्यपि तुमने मुझ पर आक्षेप किए हैं तथापि तो श्रोहित होने के नाते मैंने तुमसे ये सारी बातें कह दी है मैं जानता हूं तुम अब भी निंदा करने से बाज ना आओगे तो भी कहता हूं कि चुप होकर बैठो और अब से जो कुछ कहूँ उसे सुनो इत श्री महाभारत कर्णपर्वण ही कर्ण शल्य संवाद ए दिवचत्सोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का संवाद विषयक बयालीसवां अध्याय पूरा हुआ